है या योग दर्शन है उनमें सब जगह आत्मा को स्वामी ही कहा गया आत्मान रथिनम विद्धि रथी कौन होता है रथ वाला स्वामी शरीरम रथम एव बुद्धिम तु तो सारथीम विद्धि मनः प्रग्रहमेव चा ये उपनिषद का है अध्यात्म का है ये उनसे भूल हो गई थी कि आत्मा को रथी कह दिया उन्होंने स्वामी बना दिया ना और योग दर्शन में भी आता है स्वा स्वामी शक्तियों हो स्वरूपलब्धि हेतु हो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति स्वशक्ति कौन सी है ये इंद्रिया आदि बुद्धि और स्वामी शक्ति कौन सी है आत्मा उसको स्वामी शक्ति कहा है और उस स्वरूप की हमारे को उपलब्धि करनी है कि हम इसके स्वामी हैं अगर स्वामी बनने में अहंकार दिखता होगा आपको भी स्वामी बनता है अपने आप अहंकार है तो हमारे पूज्य जन ये स्वामी बैठे हैं ना आप तो अपने आगे स्वामी नहीं लगाते हैं और ये कई सन्यासी बैठे हैं जो अपने नाम के आगे स्वामी लगाते हैं हम भी इनको स्वामी बनते हैं तो हमारे से अधिक अहंकार ये हुए स्वामी शब्द तो जैसे कि अहंकार हो गया अपनापन जुड़ गया मैं मेरे का संबंध जुड़ गया स्वस्वामी संबंध जुड़ गया स्वस्वामी संबंध तो बनाना है हमें हमें यह समझना है कि हम स्वामी हैं इसके शरीर के अभी हम इनको स्वामी बना देते हैं हम सेवक बन जाते हैं उल्टा होता है ना तो जैसा मन चल रहा है कर रहा है वैसा कर रहे हैं जैसे संस्कार हैं, वैसे बह रहे हैं मैं क्या करूं तो अपने को हमने स्वामी नहीं माना स्वामी नहीं माना यह तो बंधन का कारण है जब हम स्वामी मानेंगे कि ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरा मन है ये मेरा शरीर है मेरे अनुसार चलेगा ऐसे नहीं चल सकता और मैं इसका उत्तरदायी हूं ये है स्वामीपन ये अध्यात्म की तरफ ले जाता है तो स्वामी मानना गलत नहीं है स्वामी मानना उचित है इस शरीर का स्वामी हमें किसने बनाया है किसने बनाया है? हम स्वयं बने हैं या ईश्वर ने बनाया ईश्वर ने बनाया। हाँ, हम इस शरीर को ही मैं मान लेंगे ये तो बंधन का कारण बनेगा लेकिन इस शरीर को हम अपना स्वामी समझें ईश्वर ने इन सेवकों को हमारे लिए बना के दिया है रथ को बना के दिया है तो ईश्वर ने हमें कहा है कि तुम स्वामी बनो इसका उपयोग करो इसलिए स्वामी बनना कोई दोष की बात नहीं है और स्वामी बनेगा वो भी कर्म को करेगा इस शरीर से वो ज्यादा अच्छी तरह करेगा वो ज्यादा नियंत्रण में करेगा और जो योगी जन होते हैं वो शरीर के पूरे स्वामी होते हैं हम कहते हैं इसका मन का स्वामी है ये ठीक है तो स्वामी तो बनना है हमें तो स्वामी बनते हुए जो इनको इन इन सबका स्वामी अपने को मानता है वो भी कर्म करेगा आपने कहा था जो स्वामी मानता है वो जो स्वामी नहीं मानता है वो कर्म करेगा ही नहीं स्वामी ये योगी लोग इसको अपने से अलग मानते हुए भी कर्म करते हैं तो स्वामी मानने में कोई दोष नहीं है बोलिए आपका है प्रश्न आपका इनको आचार्य जी पीछे जो हमने सूत्र पढ़े हैं उनका थोड़ा सा आचार्य उदयवीर जी का देखा था तो वहाँ पर एक शंका है उसे अभी किया जाए पूछिए जी शंका ये है कि शुक्ल पटवत विजय वच्चे पहले सूत्र संख्या बोलेंगे जी सूत्र संख्या दस जी शुक्ल पटवत बीज वच्चेत इसमें शुक्ल पटवत का उदाहरण जिस प्रकार से आपने दिया था उसी प्रकार से स्पष्ट हो गया बीज वच्चेत में एक बात और कही जा रही है कि बीज के अंदर स्वाभाविक जो क्रिया है वो उसके उसके अंदर वृक्ष का रूप जो छुपा हुआ है वो उसका स्वाभाविक है उस स्वभाव को जला करके अगर अलग कर दिया जाता है ऐसा कुछ विषय उठ रहा है तो उससे संबंधित कुछ चर्चा नहीं आई है तो कोई बात नहीं आपको सूत्र का तो व्याख्या मैंने कर दी है जी हर व्याख्याकार का जो है उसका सारा स्पष्टीकरण हो उसके लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए जी वो नहीं हो पाएगा। और सब व्याख्याकारों का सब जगह संगति लग जाए ऐसा भी नहीं होगा जी आपको सूत्र ठीक समझ में आ रहा है उतना ही ले लीजिए जितना आपने समझाया था उतना तो पूरा समझ में आ गया। ये इतनी रख... जो बात विशेष है उतना ही, ही रखिए मैं बहुत सारा भिन्न भी बताऊंगा जो भाष्यकार है जो आपके पास हैं, है उनसे मैं कुछ भिन्न भी बताऊंगा उसमें आपको कोई प्रश्न होता है तो आप अवश्य कीजिए कि भाई ये ठीक लग रहा है आपका बताया वह ठीक नहीं है तो अवश्य प्रश्न कर लीजिए लेकिन वहाँ जो लिखा हुआ है वो संगत नहीं लग रहा है तो उसको रहने दीजिए ऐसे बहुत स्तन आएंगे आपको ठीक है तो आगे एक दीजिए आचार्य जी प्रश्न तो नहीं है अगर आपकी अनुमति हो तो एक उदाहरण के माध्यम से जो अभी बात भाई जी कह रहे थे वो समझने का मैं प्रयास कर रही थी व्यवहारिक काल में क्योंकि जो बात चल रही है वो पुराने समय के हिसाब से या इस अध्यात्म के हिसाब से चल रही है व्यवहारिक काल में क्या इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे आ, आप आचार्य है और सभी शिष्य हैं यदि आपने कोई किसी तरह का आदेश नहीं दिया हुआ फिर भी यदि शिष्य कहीं कोई बाहर कर्म करके आता है जो गलत है और उसका दंड क्योंकि वो बदनामी आचार्य की होगी कि ये उनका शिष्य है तो इस तरह से आचार्य को भी निषेध कर दिया जाता है कहीं बाहर की ये इनके शिष्य इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये इस तरह से आत्मा को हम देख सकते हैं ऐसे नहीं देख सकते नहीं। जी क्योंकि इसमें तो ये मानना पड़ेगा कि शिष्य जैसे चेतन है और वो अपने आप क्रियाएं करते हैं तो इंद्रियां भी शरीर भी अपने आप की कुछ कर लेते हैं आत्मा की इच्छा के बिना भी अपने आप कर लेते हैं ये मानना पड़ेगा हमारे जी। वो गलत हो जाएगा अच्छा। इस उदाहरण इस तरह से इसको नहीं लेंगे उत्तरदायित्व तो आत्मा का ही है तो आपने जो शिक्षा हमें दी वो अच्छी थी ठीक है लेकिन फिर भी शिष्य करता है तो है कुछ जिस तरह से ये जो निषेध हो जाता है जैसे राजा और सैनिकों की बात थी राजा सैनिक लड़ रहे हैं सैनिक हार जाते हैं राजा का उत्तरदायित्व है वो तो उसने इसमें फिर राजा का क्या दोष था कि राजा बंदी बनता है और नहीं इसमें ये जो आप उदाहरण दे रही है ना ये ईश्वर के संदर्भ में तो घटता है अच्छा कि ईश्वर ने हमारे को अच्छा बता दिया और अब हम गलत कर रहे हैं ईश्वर ने शरीर आदि इंद्रियां दे दी जी। और हम गलत कर रहे हैं तो कहेंगे कि परमात्मा ने ही तो ऐसा शरीर दिया जिससे हम इतनी गलतियां कर रहे हैं इसलिए दोष परमात्मा पे जाएगा ऐसा कोई कहे अच्छा। तो उस प्रसंग में उसे समझाने के लिए ये उदाहरण ठीक है यहाँ इस संदर्भ में तो नहीं लेंगे इसको इसमें तो कर्तृत्व तो आत्मा का ही मानना होगा कर्तित्व आत्मा का ही मानना होगा उत्तरदायित्व है वो इंद्रिया अपने आप यू नहीं जाएंगी प्रकृति वशात कुछ होता है उसमें तो कोई दोष भी नहीं मानता है अब किसी को नींद इतनी आ रही है या कुछ ऐसा रोग है जिसके कारण से वो स्वयं चल ही नहीं पा रहा है और गिर रहा है और उसके गिरने से किसी को चोट लग गई दूसरे को जी, जी। तो उसमें तो वो दोष नहीं माना जाता है वो एक अलग बात हो गई ठीक है आगे है। चलते हैं तो बंधन का कारण क्या है किस तरह से हमें बंधन हुआ उसकी चर्चा चल रही है तो कर्म के बाद में और एक संभावना को मानते हुए अगला सूत्र 18वां सूत्र बताया जा रहा है मेरी बात में बोलेंगे प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्यापि भी प्रकृति निबंधनात् चेत चेत मतलब यदि यदि यह माना जाए कि प्रकृति ने हमें बांध लिया है प्रकृति यानी जड़ प्रकृति ये संसार प्रकृति ने हमें बांध लिया है और हम इसलिए बंध गए हैं ये भी तो एक बंधन का कारण हो सकता है कल्पना में कोई सोच सकता है कि हम तो नहीं बंधना चाह रहे थे प्रकृति ने हमें बांध लिया है इसलिए यह बंधन है तो प्रकृति के निबंधन से प्रकृति के द्वारा बांध लिए जाने से यह बंधन है हम सामान्यत ऐसे बोलते ही हैं हम शरीर में हैं बंधे हुए अब क्या करें छूट तो सकते नहीं इससे प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं प्रकृति के बंधन से छूटना है अब प्रकृति के अनुसार जैसा होता है वो हमको बंधे बंधाए चलना होता है तो प्रकृति का भी हम कथन करते रहते हैं क्या प्रकृति ने हमें बांध लिया है तो कहा कि ना प्रकृति तो नहीं बांध सकती प्रकृति के कारण बंधन नहीं है यद्यपि एक दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति में ही तो हम बंधे हैं इसलिए प्रकृति ही कारण है अगर प्रकृति नहीं होती तो हमारा बंधन होता क्या अगर प्रकृति नहीं होती तो हमारा बंधन होता नहीं होता इस दृष्टि से लगता है कि प्रकृति नहीं तो बांध रखा है प्रकृति में ही तो हम बंधे हैं उतने अंश में ठीक होते हुए भी अभी क्या कहा जा रहा है प्रकृति आई और उसने हमको पकड़ करके बांध लिया क्या ऐसा हुआ है क्या वो प्रकृति का ऐसा कर्तृत्व हो करके हमारा बंधन हुआ है तो उसके लिए कह रहे हैं कि ना प्रकृति ने नहीं बांधा है तो प्रकृति निबंधना चेत यदि कोई कहे कि प्रकृति के कारण से बंधन हुआ है तो ना ये तो हुआ कथन निषेध कथन हुआ प्रतिज्ञा हुई क्यों ऐसा नहीं मानते तो उसके लिए हेतु दिया जा रहा है तस्यापी पार तंत्रियम उसकी भी परतंत्रता है प्रकृति तो खुद परतंत्र है क्योंकि वो जड़ है जड़ वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है स्वतंत्रता तो चेतन में ही होती है तो जो स्वयं परतंत्र है उसने बांध लिया ऐसा तो नहीं कह सकते हथकड़ी हमारे को बांध सकती है हम हथकड़ी में बंधे हुए हैं हम हथकड़ी में बंधे हुए हैं रस्से में बंधे हुए हैं पशु रस्सी से बंधा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने या साकल ने रस्सी ने जंजीर ने हमें बांध रखा है बांध रखा है या नहीं तो एक दृष्टि से कह सकते हैं कि रस्सी ने और जंजीर ने बांध रखा है लेकिन क्या रस्सी ने आकर के हमें बांधा था खुद ने जंजीर ने आके हमें बांधा था नहीं रस्सी से हम बंधे हुए हैं लेकिन रस्सी ने बांधा नहीं है रस्सी हमारे बंधन का कारण नहीं है क्योंकि तस्यापी पारतंत्र उसकी भी परतंत्रता है रस्सी अपने आप आके हमें बांधेगी नहीं जंजीर आके अपने आप बांधेगी नहीं इसलिए जंजीर या रस्सी बंधन का कारण नहीं है हमारा इसी तरह से ये प्रकृति भी ये शरीर भी ये संसार भी ये हमारे बंधन का कारण नहीं है हम संसार की वस्तुओं को बंधन का कारण मान लेते हैं। कैसे बंधा हुआ है घर परिवार में बंधा हुआ है धन संपत्ति से बंधा हुआ है किसने बांध रखा है इसको धन संपत्ति ने बांध रखा है वास्तव में धन संपत्ति नहीं बांधती वो तो जड़ है वो थोड़ा ना बांधती है संसार तो की वस्तुओं ने बांध रखा है उसको मनुष्य को संसार की वस्तुएं जड़ हैं वो कैसे बांधेंगी तो क्या हमारे बंधन का कारण प्रकृति भी नहीं है ठीक है तो प्रकृति ने आके तो हमें बांधा नहीं तो एक फिर दूसरी बात हो सकती है हम स्वयं जाके प्रकृति से बंध गए ऐसा भी तो हो सकता है हम स्वयं जाकर के प्रकृति से बंध गए ऐसा भी तो हो सकता है तो उसके विषय में अगला सूत्र कह रहे हैं उन्नीसवा सूत्र बोलिए ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद योग तद तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव न तद योग तद योग का मतलब है उस प्रकृति से योग प्रकृति ने तो आके बाधा नहीं लेकिन हम प्रकृति से जाके बंध गए ये भी हमारे बंधन का कारण हो तो बोले कि न तद योग यह योग उसका नहीं हो सकता किसका क्योंकि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वो प्रकृति से जाके बंध नहीं सकता ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कौन है तो ये आत्मा पुरुष के संदर्भ में कहा जा रहा है नित्य का मतलब है सदा रहने वाला जिसका आदि और अंत नहीं है शुद्ध का मतलब है जो पवित्र है दोष नहीं है जिसमें आत्मा में अपने आप में दोष नहीं है जो विकार आज दिखाई देते हैं हमें अपने में वो दोष आत्मा में स्वतः स्वभाव नहीं है और शुद्ध है और वो बुद्ध भी है जानने वाला भी है जाता भी है जो जाता है जानने वाला है वो क्यों बनेगा जा करके? नहीं बन सकता और जाता होते हुए भी वो मुक्त स्वभाव वाला है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है मुक्त स्वभाव का मतलब ये है कि वो मुक्त रहना चाहता है जानकार है बुद्धा है और स्वयं मुक्त रहने की इच्छा वाला है स्वभाव वाला है तो जो मुक्त रहना चाहता है वो जाकर के कैसे बंधेगा प्रकृति से अब बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ रहता है खूटे से अब इतना हम जानते हैं कि रस्सी ने बछड़े को नहीं बांधा है कुद ने रस्सी ने वैसे बंधा हुआ है रस्सी से क्या हम कह सकते हैं कि बछड़ा खुद जाए रस्सी के पास में कि मुझे बांध ले नहीं क्यों क्योंकि बछड़ा तो मुक्त स्वभाव वाला है वो तो उन्मुक्त ही घूमना चाहता है वो बंधना चाहता ही नहीं है कभी नहीं चाहेगा तो बुद्ध है चेतन है ऐसे ही आत्मा जीवात्मा पुरुष वो नित्य है नित्य ही वो शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है इस, इस पंक्ति को इस तरह देखते हैं कि अंत में जो स्वभाव शब्द लिखा हुआ है उसको सब शब्दों के साथ जोड़ते हैं कुछ लोग नित्य स्वभाव शुद्ध स्वभाव बुद्ध स्वभाव और मुक्त स्वभाव एक तो इस तरह से है एक इस तरह जोड़ते हैं कि नित्य ही शुद्ध स्वभाव वाला है अर्थात नित्य और स्वभाव दोनों को साथ साथ जोड़ते हैं बीच के तीन शब्दों से शुद्ध के साथ नित्य शुद्ध स्वभाव वाला है सदा शुद्ध स्वभाव वाला है आत्मा नित्य बुद्ध स्वभाव वाला है बुद्ध के साथ भी नित्य जोड़ा स्वभाव भी जोड़ा नित्य बुद्ध स्वभाव वाला है सदा जानने वाला है ये नित्य है उसमें कभी बुद्ध कभी नहीं सदा उसका स्वभाव है सदा रहता है वो और नित्य ही मुक्त स्वभाव वाला है कि कभी तो मुक्त स्वभाव वाला हो कभी बंधन स्वभाव वाला हो ऐसा नहीं है नित्य ही मुक्त स्वभाव वाला है पीछे एक बात आई थी कि आत्मा का बंधन स्वाभाविक नहीं है आत्मा का बंधन स्वाभाविक नहीं है तो आप में से कुछ ने बात रखी थी कि भाई मुक्ति उसका स्वभाव है ऐसा इस सूत्र से भी प्रतीत होता है और इस सूत्र का अनेक लोग यह अर्थ लेते हैं कि आत्मा तो स्वाभाविक रूप से उसका मुक्त है मुक्त मुक्ति उसका स्वभाव है बंधन में तो आ जाते हैं वही ईश्वर ही हमारा अंतिम घर है वही ही वास्तविक घर है और उस वही उसका स्वभाव है उस संदर्भ में नहीं लीजिएगा इसको यदि वो मुक्ति ही आत्मा का स्वभाव है तो फिर बंधन में क्यों आ गया स्वभाव तो हट नहीं सकता है इस प्रसंग में आगे भी चर्चा आएगी और संख्य दर्शन का ये सिद्धांत है कि आत्मा बंधन और मुक्ति दोनों में आता जाता रहता है ना तो केवल बंधन में रहता है ना केवल मुक्ति में रहता है बंध मोक्ष बंध मोक्ष दोनों होते हैं इसलिए ना तो बंधन आत्मा का स्वभाव है और ना मुक्ति में रहना आत्मा का स्वभाव है मुक्ति आत्मा का स्वभाव नहीं है लेकिन यहां जो मुक्त स्वभाव का है उसका तात्पर्य क्या है कि आत्मा चाहता है कि मैं मुक्त रहूं वो सदा मुक्त रहता है ऐसा स्वभाव नहीं है वो मुक्त रहना चाहता है ये उसका स्वभाव है दोनों में अंतर है एक तो जैसे सुख के संदर्भ में कहें जैसे कल रात को शंका समाधान में बात रख रहा था मैं कि आत्मा का सुख गुण स्वभाव नहीं है लेकिन वो सदा सुखी रहना चाहता है ये उसका स्वभाव है सुख स्वभाव नहीं है सुख को पाना ये उसका स्वभाव है ऐसे ही सदा मुक्ति ये आत्मा का स्वभाव नहीं है यदि सदा मुक्ति आत्मा का स्वभाव होगा तो वो सदा मुक्ति ही रहेगा स्वभाव तो हटता नहीं है यहां जो मुक्त स्वभाव कहा गया है उसका मतलब क्या आत्मा मुक्त रहना चाहता है ये इसका स्वभाव है आगे भी कई सूत्र आएंगे मैं उनको भी उस समय उतरित करूंगा तो ना तो बंधन आत्मा का स्वभाव है और न मुक्ति आत्मा का स्वभाव है दोनों ही स्वभाव नहीं है लेकिन आत्मा बंधन से छूटना चाहता है ये इसका स्वभाव है और मोक्ष को चाहता है मुक्ति को चाहता है ये इसका स्वभाव तो यहां जो मुक्त स्वभाव कहा गया उसका मतलब इतना ही है तो जो नित्य ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है वो उस बंधन से कैसे जाएगा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल में जाके कहे कि लो जंजीर को बांध दो मैं बांध लेता हूं अपने जंजीर नहीं होता हम नहीं बांधते इसलिए हम आत्मा स्वयं जाकर के प्रकृति से बंध गए तो हम भी इस रूप में बंधन के कारण नहीं है ठीक है पूछिए अच्छा जी इस मुक्त स्वभाव जो कहा तो आपने इसका अर्थ किया मुक्त रहना चाहता है और पहले जो दो तीन शब्द थे हमारे पास नित्य शुद्ध बुद्ध इसको इसके साथ भी आपने ये क्यों नहीं जोड़ा कि मुक्त रहना ये नित्य रहना चाहता है शुद्ध रहना, रहना चाहता है वो भी रह सकते हैं, चाहना भी जोड़ सकते हैं और आत्मा तो शुद्ध है अपने आप में आत्मा निर्लिप्त है पीछे भी सूत्र आया था असंगो ही अयम पुरुष उपनिषद का भी वचन इस रूप में वो शुद्ध है और बुद्ध यानी जानना ये तो चेतन का स्वभाव है वो जानने की इच्छा करता है ये भी ठीक है उसका भी निषेध नहीं कर सकते लेकिन वो सदा जानने वाला है उतने अर्थ में और मुक्त स्वभाव में इसलिए नहीं किया क्योंकि यदि हम ऐसा मान लेते कि आत्मा सदा मुक्त रहता है ये उसका स्वभाव है तो फिर तो आप और हम जो बैठे हैं ये क्या कौन बैठा है ये पुरुष तो हो नहीं चेतन तो हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा तो आ, मुक्त स्वभाव वाला है वो तो मुक्ति में ही रहेगा तो फिर हम ये सब बंध ब कौन है ये हम चेतन से भिन्न है और ये शास्त्र किन के लिए लिखा जा रहा है बद्धात्मा के लिए लिखा जा रहा है ना तो बंधन में तो हम आते हैं इसलिए सदा हम मुक्त रहते हैं ये अर्थ यहां घटित नहीं होता वक्ता का ऐसा अभिप्राय नहीं हो सकता और आगे की सूत्र आएंगे व्यावृत दोनों रूपों से ये भिन्न है व्यावृत उभय रूपा ऐसा एक सूत्र आगे आएगा तो इस पंक्ति का अर्थ हम कपिल ऋषि के अनुसार ही तो लेंगे या हम चाहे वैसा लेंगे तो ये वाक्य मीमांसा के अंतर्गत आता है कि ये वक्ता ये शास्त्र इस जगह ये कह रहा है इस जगह ये कह रहा है अब हम उसका विपरीत अर्थ यहां उसकी पंक्ति से ले लेंगे ऐसा नहीं तो यहां ये तात्पर्य उपयुक्त है कहा है तो इसकी सार्थकता भी है कुछ ना कुछ प्रयोजन से कहा है हम अपना दूसरा अर्थ लेंगे तो सूत्रों से विरोध आएगा और आप ही स्वयं पूछेंगे कि जी वहां तो ये कह दिया और यहां तो ये कह दिया ये तो विपरीत बात है उसका क्या उत्तर देंगे यहां तो ये कह दिया और वहां ये कह दिया इसका क्या उत्तर होगा तो एक जगह हमने गलत समझ लिया है तो वो कैसा ठीक संगति है की आगे विरोध न आए वो मैंने आपको सामने रखा है इसका ये मान लें की इसके बाद हम मुक्त स्वभाव वाले हों फिर एक बार मुक्त हो गए फिर जन्म ही नहीं है बस मुक्त ही है फिर अवस्था में तो आ गए हम हाँ? फिर बाद में इसके बाद जो मुक्ति मिली तो उससे मुक्ति ही है हम फिर बंधन में नहीं आएंगे इस प्रकार से मुक्त स्वभाव को माने तो नहीं ऐसा मुक्त स्वभाव यहाँ तात्पर्य प्रसंग ही नहीं है प्रसंग ये है कि हम बंधन में कैसे आए आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तो हम बंधन में आ गए लेकिन फिर जब मुक्ति होगी उस मुक्ति के बाद में फिर बंधन में नहीं आएंगे तो अभी जो बंधन में है आप स्वीकार कर ही रहे ये क्यों आ गए अभी बात तो ये चल रही है की अभी हम बंधन में क्यों है हमारे बंधन का कारण क्या है क्यों ये बंधन लगातार चल रहा है जन्म मरण क्यों चल रहा है इसका कारण क्या है तो मुक्ति के बाद क्या होता है वो तो यहाँ प्रसंग ही नहीं है और उस तरह का अर्थ लेंगे तो कोई संगति नहीं लगेगी तो अभी बंधन क्यों है क्या हम स्वयं बंधे थे इससे जा करके इस शरीर से क्या आप में से हमें हम से कोई ये इस बात को कहेगा कि मैं स्वयं इस शरीर में आया था हमने स्वयं ने इच्छा की थी कि मैं इस शरीर में आऊंगा इस परिवार में जन्म लूंगा ऐसा कोई है कहने वाला तो हम तो नहीं आए यही बात कही जा रही है कि आत्मा स्वयं जाकर के प्रकृति से नहीं बंधेगा कभी भी क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है हो तो क्या और किन्हीं को कुछ सत्यवीर जी पीछे दोबारा बता दोगे। दो हाँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है उसका तद योग प्रकृति से योग हो जाना प्रकृति से जुड़ जाना आशक्ति होना बंध जाना न नहीं हो सकता न नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव से तद योग यहां अल्प विराम ले लीजिये अभी तक जो मैंने बोला है यहां तक का बोला है अब अगला अंश है वो बाकी है अभी यहां तक का हो गया आगे तद रिते। रिते मतलब उसके बिना उससे उसके योग से, आत्मा से जाके नहीं जुड़ा फिर बंधन का और क्या कारण हो सकता है उसके अतिरिक्त क्या कारण होते हैं वो प्रसंग आगे अभी चलेगा इसके बिना और क्या कारण है आत्मा प्रकृति से नहीं जुड़ा अपनी इच्छा से फिर और बंधन का क्या कारण है वो भी आगे और चर्चा चलेगी ठीक है आगे चलते हैं यहां तक जो सूत्र हैं 19वें सूत्र तक इसके बाद से 20वें सूत्र से लेकर के और चौवनवे सूत्र तक अनेक व्याख्याकार इन सूत्रों को प्रक्षिप्त मानते हैं कि मिलावट है जैसे उदयवीर जी और आचार्य आनंद प्रकाश जी भी जो पुस्तकें आपके पास में हैं उन्होंने भी इनको प्रक्षिप्त माना है उदयवीर जी की गुहा थी उन्नीसवे सूत्र के बाद में वो सीधे पचपनवें सूत्र में आते हैं बीच के सूत्रों की चर्चा नहीं करते क्योंकि अनेक लोग बीच के सूत्रों के आधार पर इस पे आक्षेप भी करते हैं कि यहाँ पर जिनका निषेध किया गया वो बाद के हैं ऐसा लगेगा यहाँ क्षणिक वादियों का निषेध है यहाँ अद्वैतवादियों का निषेध है जो आजकल प्रचलित मान्यताएं हैं जबकि इतिहास की दृष्टि से ये ग्रंथ उनसे भी पहले का है तो उनसे पुराने ग्रंथ में ये बाद वालों की बातें कैसे आ गईं? ये प्रक्षेप की आ गया मिलावट हो चुकी है बीच में बात आ गई है ऐसा करके इनको प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ व्याख्याकार इसको इसी शास्त्र का ही मानते हैं उनकी दृष्टि से समाधान यह बनता है कि यहां यदि हमें क्षणिकवाद या जो क्षणिकवाद बौद्ध लोग मानते हैं अद्वैतवाद जो शंकराचार्य वाले मानते हैं उनके वादों की तो चर्चा है वो वाद तो उनसे पहले भी चल रहे थे अद्वैतवाद शंकराचार्य जी के बाद ही आया हो ऐसा नहीं वो पहले भी चल रहा था तो, तो ऐसी मान्यता पहले वालों की भी हो सकती है क्षणिक वाद की मान्यता भी पहले वालों की हो सकती है बौद्धों के आने के बाद ही हो ऐसा नहीं तो यहाँ उन चीजों का उल्लेख तो है लेकिन उन उल्लेख से हम ये क्यों माने कि ये शंकराचार्य जी के बाद का है बौद्ध के बाद का सिद्ध हो जाएगा पहले भी चल सकता है तो जो इन सूत्रों को ग्रंथ सूत्र, का ही सांख्य दर्शन का ही मानते हैं वो इस तरह से समाधान करते हैं हम तो उन सूत्रों को भी पढ़ लेते हैं। उनको जो सूत्र स्वीकार्य नहीं होते हैं कि ये तो कुछ सिद्धांत विरुद्ध बात आती है तो ठीक है हटा देंगे लेकिन अभी हम उन सूत्रों को भी पढ़ेंगे तो आगे देखिए भी सूत्र बोलेंगे न अविद्या बंध अयोग न अविद्यात अपि अविद्या से भी हमारा बंधन नहीं हुआ अभी बहुत सी चीजों का निषेध किया चर्चा वही चल रही है कि बंधन का कारण क्या है तो अविद्या भी बंधन का कारण नहीं है अविद्या शब्द के दो अर्थ है वैसे दर्शन में आता है तस्य हेतु अविद्या अविद्या बंधन का कारण है लेकिन वो कौन सी अविद्या मिथ्याचार यहां किस अविद्या की बात की जा रही है जो अभावात्मक है जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं है ऐसी अविद्या क्योंकि अद्वैतवाद में केवल एक को माना जाता है ब्रह्म को और कुछ नहीं है लेकिन वो भी कहते हैं कि भाई ये ब्रह्म था ये फिर ये बंधन में कैसे आ गया तो बोले माया ने या अविद्या ने उसको ग्रसित कर लिया वो अविद्या से ग्रस्त हुआ और फिर बंधन में आया तो बंधन का कारण कौन हुआ अविद्या उस अविद्या को वो वस्तु नहीं मानते वो कोई वस्तु नहीं है उनको कहें कि अविद्या ने कृषित किया है ब्रह्म को तो इसका मतलब है वो वस्तु है तो वस्तु हुए तो दो चीजें हो जाएंगी फिर अद्वैत कहा अद्वैत मतलब तो दो पना नहीं है एक ही है तो अगर अविद्या को वो वस्तु स्वीकार कर लेते तो तो द्वैत आ जाता आगे बात रखेंगे इसलिए उस अविद्या को वो अवस्तु स्वरूप मानते वो वस्तु ही नहीं है अविद्या तो है लेकिन वो अवस्तु रूप है ऐसा उनका मानना है उस संदर्भ में कहा रहा है कि न अविद्या तो जिस अविद्या को अभाव रूप अविद्या को लोग कारण मानते हैं वो भी बंधन का कारण नहीं हो सकती हाँ वैदिक दृष्टि से जो अविद्या है वो तो अभिवेक है वो बंधन का कारण है वो आगे आएगा ये अविद्या दूसरी वाली है तो ना अविद्या तो अभी क्यों नहीं हो सकती तो उसके लिए हेतु दिया कारण बताया अवस्तुना बंध अयोगात जो अवस्तु है वस्तु ही नहीं है जो अभावात्मक है उससे तो बंधन हो नहीं सकता रस्सी से बंधन होता है तो रस्सी भावात्मक होती है सत्ता होती है उसकी तो बंधन होता है जिस अविद्या से बंधन की बात कही जा रही है वो वस्तु ही नहीं है तो बंधन कहां से उससे बंधन के लिए उसका अस्तित्व तो होना चाहिए जो जिसके कारण से बंधन हो रहा है तो अवस्तु से तो कभी भी बंधन नहीं देखा जाता न अवस्तुना अवस्तुना बंध अयोगात तो उदाहरण आपको दिखता हो तो बोलिए देखो ये वस्तु नहीं है और फिर भी उससे बंधन हो गया जिसका अस्तित्व ही नहीं है उससे बंधन हो सकता है संभव ही नहीं है इसलिए वो अविद्या बंधन का कारण नहीं हो सकता ठीक है इसी प्रसंग में और आक्षेप करते हुए अगला सूत्र कहते हैं 21वां सूत्र बोलेंगे वस्तु तत्वे सिद्धांत हानि ही अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं उसको वस्तु मान लूंगा क्योंकि पिछले सूत्र में अविद्या को बंधन का कारण मना किया गया और उसमें कारण बताया कि वो वस्तु ही नहीं है तो अगर सामने वाला कहने लगे जो अविद्या को बंधन का कारण मानता है वो ये कहने लगे कि मैं अविद्या को भी वस्तु मान लूंगा आपको वस्तु नहीं है इसलिए बाधा आ रही है ना मैं इसको वस्तु मान लूंगा तब तो बंधन का कारण हो जाएगा वो तो उसके लिए सूत्रकार सिद्धांति बोल रहे हैं कि अगर आप उसको वस्तु मान लोगे तो एक बड़े सिद्धांत की हानि होगी आपके सिद्धांत की हानि होगी क्या सिद्धांत की हानि होगी कि जो अभावात्मक है उसको भी आप वस्तु मान लोगे वस्तु किसे मानना होगा जो भावात्मक है सत्तात्मक है उसी को तो वस्तु कहेंगे कि माई का दी है इनका अस्तित्व है तो हम कह हाँ, ये एक वस्तु है जो है ही नहीं उसको आप वस्तु मान लोगे तो ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत की हानि हो जाएगी इसलिए आप उसको वस्तु रूप तो मान नहीं सकते हो एक बात दूसरा दोष और आगे बता रहे हैं कि क्यों अभावात्मक अविद्या बंधन का कारण नहीं हो सकती तो बाईसवा सूत्र बोलेंगे विजयातीय द्वैत आपत्तिश द्वैत की आपत्ति आ जाएगी द्वैत का दोष आ जाएगा आपके मत में जिसने ये कहा था कि अविद्या के कारण से बंधन होता है अभावरूप अविद्या के कारण से बंधन होता है उनके पक्ष में दोष बताया जा रहा है कि अगर आप इसको वस्तु मानो के तो आपके पक्ष में विजाती है यानी भिन्न जाति वाला ब्रह्म एक जाति है ब्रह्म का अस्तित्व वो मानते हैं ब्रह्म से भिन्न जो एक दूसरा है उस विजातीय, द्वैत की द्वित्व की दूसरे की आपत्ति आ जाएगी आपके सिद्धांत आप में और वार्तालाप में बातचीत में ये हम दूसरे से अपेक्षा ही रखते हैं कि वो अपने सिद्धांत के विपरीत ना बोले अगर वो खुद अपने सिद्धांत के विपरीत बोलेगा तो खुद ही अपने सिद्धांत का खंडन कर रहा है कुछ सिद्धांत ले रखा है और उसके विपरीत कुछ कुछ बोला जा रहा है तो ये तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है और इसको दोष माना जाता है तो यदि आप अभामक अविद्या को वस्तु मानोगे तो विजातीय द्वैत की आपत्ति आपके पक्ष में आ जाएगी सामने वाले को दोष दिखा इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अविद्या से बंधन है पहली बात तो वस्तु ही नहीं है और वस्तु मान लिया तो एक तो सिद्धांत की हानि होगी एक विजातीय द्वैत की आपत्ति आ जाएगी दोष आ जाएगा आपके पक्ष में इसलिए आप तो ये मान नहीं सकते इसको वस्तु और अवस्तु मानोगे तो अवस्तु से बंधन होता नहीं है इसलिए अविद्या अभावात्मक अविद्या बंधन का कारण नहीं है हो गया इतना अब पूर्व इसके आगे और बात रख रहा है अभी चुप नहीं हुआ है वही प्रसंग चल रहा है कि अविद्या बंधन का कारण है जिसने ये कहा अविद्या बंधन का कारण है वही व्यक्ति बोल रहा है अविद्या को अवस्तु रूप मानेगा तो भी दोष आ रहा था और अविद्या को वस्तु रूप मानेगा तो भी दोष आ रहा था दोनों दोष दोनों पक्षों में दोष दिखा दिए सिद्धांति ने तो अब ये एक चतुराई कर रहा है पूर्व पक्षी तो 23वां सूत्र बोलिए विरुद्ध उभय रूपा चेत अगर मैं ये मान लू या वो पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि इन दोनों से भिन्न रूप वाला है वो वो अविद्या इन दोनों से भिन्न रूप वाली है किस तरह भिन्न रूप में कि ना तो वो वस्तु रूप है और ना अवस्तु रूप है वस्तु रूप और अवस्तुरूप दोनों से भिन्न एक विचित्र चीज है ऐसा मान ले तो ये कल्पना की है उसने ऐसी चतुराई से तो कहा विरुद्ध उभय रूपा चेत अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि ये वस्तु और अवस्तु से भिन्न कोई ऐसी विशिष्ट चीज है तो उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है चौबीसवें सूत्र में बोलेंगे न ताद्रिक पदार्थ अप्रतीत है न इसके बाद अल्पविराम है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता वस्तु और अवस्तु से भिन्न कोई तीसरी चीज हो ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा है ही नहीं क्यों नहीं हो सकता है तो उसके लिए हेतु दिया तांत्रिक उस प्रकार के पदार्थ की अप्रतीत है प्रती न होने से ऐसा कोई अभी तक ज्ञात ही नहीं है जो तो ना तो वस्तु हो और ना अवस्तु हो ऐसा कोई है ही नहीं अगर ऐसा होता है तो पहले बताओ आप कि देखो ये ऐसा है तो यहां भी मान लेंगे ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है इसलिए यह आपकी केवल कल्पना है वस्तु अवस्तु से भिन्न कोई विचित्र चीज है ऐसा भी नहीं मान सकते इसलिए अविद्या से तो बंधन नहीं होता है यहां तक हो गई बात आगे देखिए अब इसके ऊपर पूर्व फिर आक्षेप कर रहे हैं अभी पीछे सिद्धांत की हानि नया कोई चीज आप माननी पड़ेगी तो वो कह रहा है कि ठीक है मैं कोई एक अतिरिक्त चीज नहीं मान लूंगा क्यों मान लूंगा तो उसके लिए वो अपनी बात को रख रहा है पूर्व पक्षी पच्चीसवा सूत्र बोलेंगे न वयम शट पदार्थ आदिवादी नैशेषिक आदिवत वैशेषिक आदि के समान हम छह पदार्थों के मानने वाले नहीं है हम ऐसे आग्रही नहीं हैं कि हम छह ही पदार्थों को माने आग्रह बन जाता है ना कि छह ही पदार्थ पदार्थे तो सिद्धांती को कह रहा है पूर्व पक्षी कि आप तो सोच रहे हो कि नहीं इतने ही पदार्थ होते हैं उससे अतिरिक्त नहीं होते हम भी मान लेंगे एक और अतिरिक्त पदार्थ भी मान लेंगे छह ही माने ऐसा हमारा आग्रह नहीं है हम आग्रहों से मुक्त हैं। आप ही है आप आग्रही है वैशिष्टिक दर्शन कितने पदार्थ है? मानता है छ मानता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और संपन्न बोले हम ऐसा आग्रह नहीं रखते न वार्थ आदि वादी ने हम छ ही मानते हैं ऐसा नहीं है और आदि लगा रखा है तो जैसे न्याय दर्शन के अंदर सोलह माने गए हैं वो अलग ढंग से है प्रमाण प्रमेय संक्षेप आदि तो ना हम सोलह वाले से बंधे हुए हैं हम किसी पक्ष में नहीं है बंधे हुए नहीं है हम आप बंधे हुए हो आपको समस्या हो रही होगी हम तो किसी से बंधे हुए नहीं है और संख्य दर्शन पच्चीस को मानता है 24 और एक चेतन को पच्चीस को तो बोले उससे भी हम नहीं बंधे हुए हैं हम एक और जोड़ लेंगे कौन सी आपत्ति है तो न व पदार्थ आदिवाद ही नैशेषिक आदिवाद वैशेषिक न्याय संख्य ये जो अन्य धाराएं हैं, उनमें जितने जितने कहें हम उसका आग्रह नहीं है हम तो आग्रह मुक्त है हम एक और जोड़ लेंगे इसको विद्या को आपको क्या आपत्ति है तो ये जो वर्गीकरण किया जाता है वस्तुओं का वो कौन सा वाला ठीक है कितने वर्गीकरण कर सकते हैं संसार के पदार्थों का वर्गीकरण वैशेक ने छह रूप में किया क्या और भी वर्गीकरण हो सकते हैं वो ठीक है या गलत है मान लीजिए किसी ने वर्गीकरण किया चेतन और चढ़ दो वर्गीकरण किए इसमें सारे पदार्थों का समावेश हो जाएगा तो ये गलत है या सही है सही है उसने छ को नहीं माना ना उसने दो ही माने अब जैसे प्राणियों का वर्गीकरण करें कितनी तरह से कर सकते हैं दो तरह से कैसे है प्राणियों का ठीक है अच्छे और बुरे इस रूप में कर दिया और क्या भेद कर सकते हैं बोलिए जाति के हिसाब से कि भाई मनुष्य है पशु है ये मनुष्य है गाय है कुत्ता है भेड़ है ये बहुत सारे हो गए वर्गीकरण में क्या हम थोड़ा सा लेते हैं आपको इसको छोटे में वर्गीकरण करना हो तो क्या करेंगे तीन तरह से कौन कौन से जलचर जलीय थलचर और नवचर तीन हो गए जलचर थलचर नवचर ये तीन भेद की है ये ये वर्गीकरण गलत है या सही है सही है गलत है तो उसमें थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए उभयचर कही उदाहरण हाँ उभय चर कही उसमें ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है सब समझ लेते हैं तो ये कहीं भी आपने तीन ही किया उभचर भी तो होते हैं बोले तो ठीक है ना भाई ये तीन मानने वाले नहीं है हमें तीन का आग्रह नहीं है, हम तो चौथा भी मान सकते हैं ठीक है मान लीजिए कोई बात नहीं ये संगत है कि भाई कुछ जल में और थल में रहते हैं जैसे कि बतके आदि भी रहती है कुछ जल में भी और थल में भी ऐसे मिश्रित भी होते हैं मान लीजिए कोई बात नहीं आपने चार मान लिया और वर्गीकरण कर सकते हैं स्थावर जंगम कर सकते हैं और कर सकते हैं जो यहाँ पर आगे बताया जाएगा जरायुज अंडा, स्वेदज और उत्पीज प्राणियों के आप पुरुष और स्त्री भी कर सकते हैं सभी में है मिश्रित भी कर सकते हैं कोई कह नहीं हम तो तीन करेंगे तो तीन भी कर सकते हैं कर लीजिए जितने भी है तो इसमें दोष तो नहीं है ना वर्गीकरण हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं तो इसी तरह से अभाव को भी हम जोड़ लेंगे अविद्या को आपको क्यों आपत्ति है क्यों छे और उसके आग्रह में है एक और जोड़ सकते हैं इसलिए अविद्या से भी बंधन हो सकता है अविद्या का भी हम कुछ अस्तित्व मानेंगे कारण मान सकते हैं ऐसा उसने बोला जिसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है अगला सूत्र देखिए 26वां सूत्र बोलेंगे अनिय तत्व न अयोक्तिक से संग्रह अन्यथा बाल उन्मत्तादि समत्वम कह रहे हैं अपि अनियत होने पर भी स्वीकार किया सिद्धांती ने कि ये जो वर्गीकरण होते हैं छह पदार्थ हैं या सोलह हैं या पच्चीस हैं ये वर्गीकरण है अलग अलग वो नियत नहीं है अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग किए जा सकते हैं तो अनियतत्व अनियत होने पर भी मान रहे हैं कि अनियत है लेकिन न अयोक्त्य संग्रह जिसकी युक्ति नहीं है उसका संग्रह फिर भी नहीं होगा आपको संग्रह तो कोई युक्ति तो होनी चाहिए जैसे इन्होंने उभयचर का। और प्राणियों के भेद कर सकते हैं भाई स्तनधारी हैं और स्तनधारी नहीं हैं। फिर भी कोई कहे कि नहीं ये और होना चाहिए अगर युक्ति संगत है तो स्वीकार्य है वर्गीकरण निश्चित है ऐसा हम आग्रह नहीं कर रहे हैं सिद्धांत ही कह रहे हैं भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन वर्गीकरण होना तो युक्ति संगत चाहिए तो अनिय तत्व न अयोक्तिक से संग्रह अयुक्ति संगत का संग्रह अयुक्ति युक्त का संग्रह तो नहीं हो सकता है आप जो अविद्या को जो अभावात्मक है उसको ले रहे हो ये तो युक्त संगत है इसमें कोई युक्ति नहीं है आपके और यदि अयुक्ति संगत का आप संग्रह करोगे तो क्या होगा अन्यथा यदि युक्ति विरुद्ध का संग्रह करोगे तो बालोन मत्ता दि समक और उन्मत्त यानी पागल उसके समान की स्थिति बनेगी बालक का मतलब बाल अज्ञो भवती वही बाल है जो अज्ञानी है छोटा बच्चा होता है वो जानता नहीं है वो वर्गीकरण कर दे तो गलत वर्गीकरण होता है बच्चों को सिखाते भी हैं कि इनका वर्गीकरण करो कर। ये वस्तुएं हैं इनको छाटो इधर और इधर वो कई बार गलत वर्गीकरण भी कर देते हैं तो अगर अयुक्त युक्त वर्गीकरण है तो ये बाल या उन्मत्त पागल के समान समझा जाएगा यानी बुद्धिमान व्यक्ति अयुक्ति संगत नहीं होगा अयुक्ति संगत को संग्रह नहीं करेगा तो आप अविद्या को यदि मानते हैं तो ये तो अयुक्ति युक्त संग्रह होगा और आप बाल और उन्मत्त के समान माने जाएंगे और आपकी बात स्वीकार नहीं होगी इसलिए अविद्या के कारण तो बंधन नहीं हो सकता यहां तक हो गया किन्हीं को पूछना है आगे देखिए एक और बंधन का कारण विचार रहे हैं। कई जने ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा ने ऐसा संसार सुंदर बना दिया कि उसमें हमारा आकर्षण हो जाता है बंधन हो जाता है ठीक है इस संसार ही ऐसे बनाए और ऊपर से ये ऐसी इंद्रिया दे दी जिनसे इतना सुंदर दिखाई देता है इतना सुंदर सुनाई देता है जीप से इतना स्वादिष्ट लगता है इंद्रिया भी ऐसी दे दी तो बंधन का कारण क्या है यदि ये विषय नहीं होते ये इंद्रियां नहीं होती तो आत्मा का इनसे संपर्क ही नहीं होता संपर्क ही नहीं होता तो बंधन का कारण ही नहीं होता तो ये अध्यात्म में आने में बाधा कौन खड़ी कर रहा है ये विषय ही तो कर रहे हैं ये विषय भी बंधन का कारण है और आप प्रवचनों में सुनते भी हैं ना खूब आता रहता है वे बंधन का कारण क्या है ये विषय बंधन के कारण है इन विषयों से जो राग है हमारा विषयों से जो हमारा संबंध बनता है ये हमारे बंधन का कारण है सुनते हैं अध्यात्म में तो ये एक बात कह रहे हैं सूत्र को लिए सत्ताइसवा अनादि नहीं न अनादि विषयों विषयोपराग निमित्तोपी अस्य अनादि विषयों विषयोपराग ये विषयों से जो हमारा उपराग है संबंध है ये कब से चल रहा है अनादिकाल से चल रहा है छोटा मोटा नहीं है ये अनादि विषयों विषयोपराग है ये भी तो ना अनादि विषयों न अस्य इस बंधन का कारण अनादि विषयों विषयोपराग कारण वाला भी नहीं है क्यों नहीं है उसका कारण बताएंगे आगे अभी तक तो यही समझ रखा है ना कि विषयों का उपराग बंधन का कारण है जन्म जन्मांतर से जो हम विषय भोगों को भोगते आ रहे हैं उसके संस्कार हैं और वो हमारे बंधन का कारण है विषयों के साथ में संपर्क होना उपराग होना ये बंधन का कारण है तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कारण बता रहे हैं। क्यों नहीं है हो सकता तो अट्ठाइसवा सूत्र बोलेंगे न भाई आभ्यंतर उपरंज उपरंजक भाव अपि, देश व्यवधानस्थ पाटिलिपुत्रस्थ यो इव ये कह रहे हैं कि विषयों में और इस पुरुष में आत्मा में देश का व्यवधान है विषय कहां पर है विषय कहां पर है बाहर है आत्मा कहां पर है अंदर है तो दोनों में दूरी हुई ना तो जिनमें दूरी होती है तो वो दूसरे को कैसे बांधेगा वो उससे कैसे बांधेगा बछड़ा उधर है और रस्सी उधर है कैसे बांधेगा बांधेगा ही नहीं इसलिए विषयों का उपराग तो बंधन का कारण नहीं है विषय तो बाहर है और आत्मा अंदर है शरीर में तो उससे बंधन कहां से हो सकता है तो कहा न भा अभ्यंतर यो हो बाह्य मतलब तो विषय और अभ्यंतर मतलब आत्मा इन दोनों का उपरंजय उपरंजक भाव नहीं हो सकता उपरंजक मतलब है रंगने वाला बांधने वाला और उपरंजय मतलब जो रंगा गया है बंधा है वो तो जो उपरंजक है और जो उपरंजय है जो रंगने वाला है और जो रंगा जाने वाला है उनमें दूरी है कपड़े को रंग से रंगेंगे रंग तो वहां पड़ा हुआ है और कपड़ा इधर पड़ा हुआ है रंगेगा क्या वो क्योंकि दूरी है उसको प्राप्त ही नहीं है देशा तो कहा उपरंज उपरंजक भाव भी नहीं हो सकता क्यों देश का व्यवधान है स्थान की दूरी है दोनों में इसलिए विषय भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं है उसके लिए उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है श्रुग्न में श्रुक्न स्थ शुरुकन प्राचीन काल में आगरा का नाम था जो एक व्यक्ति श्रुग्नस्थ है श्रुग्न में स्थित है पाट आगरा में और दूसरा कहा पाटलीपुत्रस्थ पाटलिपुत्र यानी पटना जिसे आज बोलते हैं बिहार में आगरा है उत्तर प्रदेश में और पाटलिपुत्र है पटना है बिहार में ये दो बड़े बड़े दूर दूर के शहर का पुराने शहर हैं, तो इनमें जैसे दो अलग अलग व्यक्ति हो तो उनका उपरंज उपरंजक भाव नहीं हो सकता एक दूसरे इसको बाधित नहीं कर सकते जुड़ नहीं सकते ऐसे ही विषय भारे हैं और आत्मा अंदर है तो ये भी बंधन का कारण नहीं हो सकते ठीक है तो आज का विषय अभी इतना ही रखते हैं, अभी ये प्रसंग और आगे चलेगा इसी से जुड़े हुए और सूत्र आ रहे हैं, उनको अगली कक्षा के अंदर देखेंगे प्रणव Oh छह तरह होता है